नमस्कार मित्रों ये जो वीडियो है वो अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के बारे में है और ये वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी लोग जो मैंने भारत के रिजर्व बैंक के बारे में वीडियो बनाया है कि भाई किस तरह से गोल स्टैंडर्ड जैसा कुछ है ही नहीं रिजर्व बैंक के पास जितने न और जितना टोटल M3 रुपी है, उसका सिर्फ 20% 500000 सौ आदि सारे हर प्रकार के करेंसी नोटों के स्वरूप में, बाकी 80 प्रतिशत है वो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC वगैरह बैंकों द्वारा उत्पादन किया हुआ पासबुक मनी है। तो ये सारे जब मैं वीडियो थे तो काफी लोगों ने मुझे अमेरिका के बैंकिंग तो मेरा तो ये वीडियो उसकी इनफॉरमेशन के लिए है लेकिन एक बात मैं पहले वीडियो के पहले बता दूं कि हमें फोकस करना चाहिए कि हम हमारे समस्याओं का उपाय कैसे करें अमेरिका में कौन सी समस्याएं हैं कौन सी नहीं है उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है आ, और वो लोग अपनी समस्या को हल कर पाते हैं तो � है, और जहां तक उपाई का सवाल है तो उपाई से इसका कोई लेना देना नहीं हो वहा wie हमारी समस्याओं का उपाई क्या है हमारी समस्याओं का उपाई है right to recall Finance Minister, right to recall Prime Minister right to recall Reserve Bank Governor of India और जदी नोट छपते हैं तो TCP के दोरा छपने चाहिए आ, और जदी आम आ� हमें जो foreign exchange trade है वो पूरा gold में करना चाहिए या petrol में करना चाहिए मतलब कि हम जो dollar को या euro को या pound को reserve की तरह रखते हैं वो रखना हमें बंद कर देना चाहिए यह उपाई है अब मैं अमरीका के federal reserve structure के बारे में बताऊंगा उसमें थोड़ा इतियास से शुरू करता हूँ प्रयत्न किया कि अमेरिका की खुद की सरकार की एक रिजर्व बैंक हो जो कि नोट छापे और उस नोट में कारोबार होना चाहिए। अभी जो रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना हुई 1915 के आसपास मैं एक्सेक्ट डेट भूल गया पर एक्सेक्ट डेट को मायने भी नहीं रखती 1910 और 1920 के बीच के बीच के बीच हुई थी रिजर्� प्राइवेट और आपको बहुत सारे यूआरएल मिल जाएंगे जिसमें से एक अमेरिका की कोर्ट का जजमेंट है बाकी सबको छोड़िए अमेरिका की कोर्ट का जजमेंट है कि यूनाइटेड कि फेडरल रिजर्व है वो प्राइवेट कंपनियां हैं फेडरल रिजर्व बैंक है वो प्राइवेट कंपनियां हैं उसका सरकार का कोई उससे कोई लेना-देन अमेरिका के डॉलर आप देखोगे तो उसपे करंसी लेव पे ए बी सी इस तरह से लेटर लिखे होते हैं टोटल 11 लेटर यूज होते हैं और वो दिखाता है कि किस बैंक ने ये नोट छापे हैं और वो उसके ऊपर 11 बैंकों के मालिक कौन है तो उनके मालिक अमेरिका की सरकार को भी ऑफिशियल ही ये नहीं पता दुनिया मे� के जो शेयर है वो शेयर के कौन मालिक है वो सिर्फ़ फेडरल रिज़र्व बैंक ही जानता है वो ही उसका रजिस्ट्रार है उसके जो शेयर है प्राइवेट शेयर वो नास्दा क्या नाइनएक्स या किसी शेयर एक्सचेंज पे स्टॉक मार्केट में बिकते नहीं हैं वो इंटरनल ट्रेडिंग से ही पूरा चलता है उसका शेयर किस ranging company अमरीका में Leben और साथ में एक दूसरी banking entity भी होता है जिसको bank holding company कहते है आ, यानि आप Google कीज़े bank holding company तो बहुत सारे कंपनियों के नाम आएंगे और वो bank holding company है वो बहुत सारे प्राइवटली हेल्ड है यानि उसके मालिक कौन है कौन individual है वो official information सिर् stock market में भी available नहीं होगी क्योंकि वो privately held company है मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि पूरी अमरिका की banking system है Federal Reserve Bank के मालिक कुछ 1000-2000 आदमी है और वो कौन आदमी है और कि, किन के पास कितना percentage है वो exact information publicly available नहीं है अब जो 11 Federal Reserve Bank के वो notes चापते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक bank ने जितना मर्जी चाहे नोट छापा यानी वो 11 बैंक मिलके डिसाइड करते हैं कि आप कितने नोट छापे जाएंगे। अमेरिका की सरकार पे उसका कोई ऑफिशियल कंट्रोल नहीं है, प्रेसिडेंट पे और उसका प्रेसिडेंट का उसपे कोई ऑफिशियल कंट्रोल नहीं है, 11 बैंकों के डायरेक्टर हैं। どういうの バディコンピニオンのお d i r e c t o のお director のお店が u b l s c l o のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店ののお店のお店のお店のおのお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のおのお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店ののお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店ののお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店の अब जो Federal Reserve Board है, वो अलग है, Federal Reserve Board में जो साथ आद्मी होते हैं, और उसका जो President होता है, चीफ होता है, Federal Reserve जो Green Spawn था एक ताइम पर पहले, उसका appointment President करता है, पर Federal Reserve Board के पास कोई power नहीं है, Federal Reserve Board डाइरेक्टर को Suspend कर सकता है, पर इतना power अभी तक हुआ नहीं है, पर Federal Reserve Board किसी बैंक को ये नहीं बोल सकता कि भई तुम इतने नोट चापोगे इतने नोट नहीं चापोगे ये करोगे वो नहीं करोगे उसके पास कोई official authority नहीं है मीडिया के द्वारा एक नाटक किया जाता है कि पूरा Federal Reserve System है वो Federal Reserve Board के अंडर में लेकिन Federal Reserve Board के जो तो वो अपने आखरी साल में वो एपोइंट करता है President भी यानि कि जब वो President बना तब उसके पास कोई Control नहीं है Federal Reserve Board के चैर्मेन को हटाने का नहीं Federal Reserve Board के चैर्मेन की टम खताम होती है जब वो उसकी एपोइंट मेंट होता है और Federal Reserve Board के जो बाकी 6 member है उसकी टम हो अब जो फेडरल रिजर्व बैंक है न, 1913 से पहले क्या सिस्टम था कि 1913 से पहले बहुत सारे बैंक अपने बैंकनोट चलाते थे और उसमें जिस किसी प्रेसिडेंट ने कोशिश की कि नहीं अमेरिका की सरकार बैंकनोट चलाएगी उसकी हत्या हो गई है इत्तफाक का हो तो इत्तफाक कॉन्स्पिरेशन का हो तो कॉन्स्पिरेशन ブルー・ジャクソンと申します。 उसके बाद आखरी केस होता है कैनेडी का कैनेडी ने कहा कि नहीं अमेरिका की सरकार खुद नोट छापेगी तो और उसके लिए सेनेट में बिल लाना पड़ता वगैरह करना पड़ता लेकिन एक पावर उसके पास था कि वो एक डॉलर के नोट छाप सकते हैं एक डॉलर के नोट छापने का पावर अमेरिका की सरकार को है उसके लिए उसक カナディのお金は1 million dollar か1 billion dollar か18 dollar か18 dollar か18 dollar か18 dollar か18 dollar か18 dollar か18 dollar か18 dollar か18 चापा यानि bond का structure कैसा होता है कि एक तरह से कह सकते हो कि यह 100 dollar का bond है और जब आ, maturity होगी एक साल के बाद 2 साल के बाद तब मैं तुमको एक 110 dollar दूँगा अपर उल्टा हिसाब होता है bond में कभी कभी उल्टा हिसाब यानि कि यह आज की तारीक है मान लो 1 October 2012 और यह bond 1 October 2013 एक साल बाद के बा どのよ0 0繋がってもいいです。2ルは1 0 0です。これはディスカトです。今の言葉です。Federal Reserve Bank は、2ドルの3ドルの95ドル、ルの currency note をり出しドルドルは、フェルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル0 0ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル0 0ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル फ्री में कैसे मिले कि बदले उसने अमेरिका की सरकार को एक साल के बाद 104 देना पड़ेगा और आ, ए, 100 डॉलर देना पड़ेगा और आज उसने कितना लिया अमेरिका की सरकार ने 96 डॉलर के करंसी नोट लिए पर वो करंसी नोट फेडरल रिजर्व बैंक ने कैसे छापे वो तो सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस चला के छापे उसके छपने की क しかし、フェデルレジャーバンクが1ドルの傍聴をして、その傍聴は95ドル、99ドルの傍聴をして、として、1975年に、この傍聴をして、フェデルレジャーバンクが2ドルの傍聴をして、そして、その傍聴をして、 1975年に、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、のように、このようこのに、ように、このように、このように、こののように、このように、この t うに、このように、このように、このに、このように、このように、このように、ここのように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、こように、このように、このうに、このように、このように、こ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 तो वो अमेरिका की सरकार को भी इस तरह से पासबुक एंट्री देती है क्योंकि अमेरिका की सरकार के पास भी वहाँ सी पासबुक एंट्री है और अमेरिका की सरकार उसपे दो परसेंट तीन परसेंट पांच परसेंट इंटरेस्ट चुकाती है तो ये है वो उसका नेट प्रॉफिट हो गया जो बिना किसी मेहनत के उसको मिला अब इस तरह से य हमें लेना-देना थोड़ा इस बात से आता है कि हम अपना रिजर्व है वो डॉलर में रखते हैं और वो हमें बंद करना चाहिए क्यों बंद करना चाहिए मैं एग्जांपल देता हूँ पहले ये डॉलर में रिजर्व रखने की शुरुआत कैसे हुई कि दूसरे दु, दु, विश्व युद्ध के बाद अधिकतर यूरोप के देशों के एशिया के देशों इंडस्ट्रियल बेस था उसके आधार पे सारे देशों पे एक नीति ठोक दी कि पूरा इंटरनेशनल ट्रेड है वो डॉलर में होगा यानी हर एक कंट्री है वो डॉलर का रिजर्व मेंटेन करेगा अपने बैंक के अंदर जैसे रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया जो 1935 में बनी तब तो वो अंग्रेजों की प्रॉपर्टी थी तो अंग्रेजों ने तुम नोट छापोगे, जितने तुम्हारे पास सिल्वर होंगे, या गोल्ड होगा, या जितने तुम्हारे पास पाउंड होंगे, यानी पाउंड के बदले में ही रुपये का नोट छापेगा। तो 1950 में バータザード7年の u s k e b a n k i policy は、バータザ1つのことですが、バータザードは1つのことですが、バータザードは1つのことですが、1つのことは1つのことですが、1つのことですが、1つのことですが、1つのことですが、1つのことでाが、1つのことですが、1つのことですが、1つのことですが、1つのことですが、1 ीのことですが、1つのことですが、1つのことですが、1 ाのことですが、1つのことですが、1つのことですが、1つのことですが、1つのाとですが、1つのことですが、1つのこ यानि तो 1951 में भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि डॉलर होंगे या पाउंड, डॉलर या पाउंड पर अधिकतर डॉलर में होता है, बाद में यूरो एड हुआ, यूरो एड हुआ कुछ 19, मनलब year 2000 के आस पास, तो जो डॉलर रखने की सिस्टम शुरुआत की, वो एक तरह से दबाव में आके की थी पर दबाव के साथ साथ अमेरिका ने एक प्रमिस दिया 1945-46 के आसपास कि कोई भी देश यदि 25 डॉलर हमें देगा तो हम उसको एक औंस गोल्ड दे देंगे इसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं यानी कि देशों को एक तरफ पे किस तरह से ये पूरा व्यवहार हुआ था कि जो देश के एमपी वग� でも、それがそのために必要なの何のために必要なの何のために必要なの何のために必要なの何のために必要なの何のために必要なの इंटेलिजेंस यार नहीं थी कि वो ढूंढ के इसको निकाल सकें समझाने पे समझ सकते थे लेकिन उनके अधिकतर की समझने की रुचि भी नहीं थी वो सिर्फ जोर तोड़ की पॉलिटिक्स में मानते थे कि मेरे आदमी को एमएलए बना दो मेरे इस आदमी को मिनिस्टर बना दो उनको रिजर्व बैंक कैसे चलती है देश की इकोनॉमी やっと、や、jo、あ、finance m i n i e r け、f i n a e m i n e r け、うんこ、リシュワッデケ、アメリカーネ、え、d o a r a r i m p ナンロゴゴスフーコ、トカナブレカギビ、ドラ、カガジェ、カルダディオ、ギャト、イスリー、アメリカーネ、え、promise, issu kia、キ、ジャビビビ、バティス、ドラ、ドゲト、メイカウス、ゴルデン、ゲ、ト、レザーベン、ケアディカヨネ、ジョ、ミネステ、エンピテ、うんこ、ケアジュー、ボーラ、ギブ、ド どうしてもゴールドの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1の1つの1つの1つの1つの1つの1つの1の1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つ ドラッグは1つのドラッグは1971年に発売されましたが、今、アメリカのサーカーを取り戻すことができました。そのため、ドラッグは1つのドラッグを取り戻すとができました。アメリカのドラッグは32ドラ =1 ounce o gold temporarily suspend することができました。 एक औंस गोल्ड का क्या भाव है? 900 डॉलर, हजार डॉलर, 1500 डॉलर, भगवान जाने क्या है? पर 30 डॉलर से तो उन्हें गुना है, शायद 30, 40, 50 गुना हो गया। यानी कि जिस आदमी ने 1971 में डॉलर लिया, वो डॉलर है, वो पूरा बेकार हो गया। और यानी कितना नुकसान हुआ उसकी वजह से भारत को कितना नुकसान गया कि 1971 में आप अंदाज़ लगा लो कि कितना गोल्ड था हमारे पास आपको कितने डॉलर थे हमारे पास या पाउंड थे उसको 32 डॉलर यानि एक आउंस गोल्ड लगा के निकालो उतना हमारा इन्वेस्टमेंट है वो रद्दी हो गया और उसके बाद भी 19 आज मान लो हमारे पास 100 billion dollar, 300 billion dollar reserve. ウ今日の gold レレテトアスケイサブセパンダソドラゴールバラバレコンスジョビアタイアウォドラゴールキヴァンロエクサルバッジャーティエトウウスカムトラキウムコンウクサノギアアニハメアブドスレタラセでウジナイウムカントリーキエコノ t チャラレンウムコイアプナサタバジャーコウキャニバティカントリーキエ ファンディアンスペシャルにして、そういうことは、これを買うことができますかこれを買うことができますかこれを買うことができますかこれを買うことができますかこれを買うことができますかこれを買うことができますか हम अपना जो foreign exchange है वो सिर्फ गोल्ड में रखेंगे क्यों, क्योंकि डॉलर का कागज़ है तो वो तो किसी भी दिन रद्दी हो सकता है या तो गोल्ड रखो या तो पेट्रोल रखो क्योंकि पेट्रोल है उसकी वैल्यू तो जीरो नहीं होने वाली हो, कुछ नहीं तो काम तो आएगा हर साल हम हमारा 75 परसेंट पेट्रोल तो इंपोर्ट करते हैं もう一度、この4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4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 नहीं बताएगा यानी मुझे एक एक भी इतिहास की पुस्तक दिखा दो भारत के इतिहासकार द्वारा लिखी गई जो कि कारण बताती हो कि भाई अंग्रेजों ने क्यों डिसाइड किया कि भैंस की चर्बी डालना बंद करो और गाय-सुअर की चर्बी डालो क्योंकि वो इतिहासकार इसलिए कारण नहीं लगता क्योंकि वो पेड़ स्टोरियन ह कि पेड़ के साथ लोगों को बांध के जला दिया जाता था क्यों जला दिया जाता था वो सब आप गूगल करो गोवा इन्क्विजिशन आपको सब पता लग जाएगा पर मैंने जो 9 10 11 12 के इतिहास की बुक्स पढ़ी मेरा 11 12 साइंस का स्ट्रीम का था लेकिन मैं हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी थी मैंने 11 12 की और बीए भी का बी アチノクリアチアイエ、ウンコ、アカバーマップネコロンチェイト、デクテンキベイエ、アメリカキメポルコーナーシューコロンガ、トメラコロンキャンサーオヤガ、イスレオペイディコノミストウォコロンネリカ、オコロンマップネサーリンフォメションネリカ。ハムアクサーリンブラメラテンキ、バラケパスボスソナイ、バラケパスキッナスソナイ、エクスオビスカロン、ナグリコケパスパンソタン。アブグルカロジョビアンダーゼ、フィラビアンダーズ、ガラテトムジェニパタ。 パーラッキパーソナイ、パンソタン、アメリカケパスケッナイ、ティスカローカーアメリカイ。ノハジャーパンソタン。ジャニーアムセウンニスビスギナジアダソナイ、アメリカケパスケッキアメリカソナイ、アムアディクターローグ、カフィ、エリッファミリーメシアテンジャスアプコシャーダンダスニオガ、キアディアプケパスガディヘ、トアップトファイプセントメオキンキ、インディアメイファイプセントローキパスギア。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 しかし、私はそれを言う उसको हम गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करते, जो डॉलर उसको गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो जिस दिन युद्ध शुरू होगा या किसी भी कारण की वजह से धराधन डॉलर छापने शुरू होंगे, उस दिन ये, ये डॉलर की कीमत जीरो हो जाएगी और ये पूरा हमारा घाटे में चला जाएगा। किस कि में एग्जांपल देता हूँ कि 19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 フェデル・レジャー・バンク・ポブリック・コーネーディータイキウノネーダナダンダナダンボサレドロロコウパダンカビディアオアメパタビニキキネドロロコウパダンホチュカイトエセケスメイヤディアマンティンソビリオンドロロキリゾウマーレパサクテントアメキハワカ・グバラマーアーテメレケカデンジョカビビビパサクテンアリスリアメドロアメイ के बजाय एक गोल्ड में रखना चाहिए मेरा दूसरा वीडियो है वो पेट्रो दिनार के पास के ऊपर होगा कि सदाम हुसैन और गदाफी ने कोशिश की कि रिजर्व वो डॉलर में या पाउंड में या यूरो में नहीं रखेंगे उसके बजाय वो पेट्रो दिनार में रखेंगे और उसकी वजह से उनकी अमेरिका की के अमीरों ने उनकी हत्याए カウンセイカーマトラピア、ジョキコエコノミスキーテックックコニーバタイギ、スカマトラボタイスセナイスメキ itni t a k e キジ itni t u m ナメ t a k a t マトラブ、カウンセイイイコールミルティー、ェバー、エコノミスジャンテヘマトラブ、バートウマーケバド。ジャポ student Otte Tabieba, Uncovini Pataoti, Wobi k i t research paper रटट के research paper लिखते हैं, research paper रटा, research paper को copy paste करके research paper लिखा, पिछले 50 साल से economics में यही होता रहा है, और अंत में जाके कहीं जाके समखते हैं कि वही currency का मतलब सेना होता है, लेकिन तब तक में इतना झूठ वो बोल चुके होते हैं कि अब वो सच बोलने की इм्मत नहीं होती उनमें कि अब भी ये सच में बोलूँगा तो मेरी सोसाइटी में मेरे सर्कल में सोशल सर्कल में स्टूडेंट के सामने मेरी क्या इज्जत बचेगी कि अभी तक मैं बोलता रहा कि करंसी की वैल्यू इससे डिटरमिन होती है इससे � तो गोल्ड रिजर्व के साथ साथ हमें सेना क्यों इम्प्रूव करना क्यों चाहिए वो मेरे अगले वीडियो में आएगा धन्यवाद